अन्य अन्य इति भवाहुरसंभवादुश्रुम धीराण ये न्याचक्षिरे असंभवत। नह। जगह होगा, संभवत अन्य असंभवाहूरा शत्रु ये, ये नह। नदचक्ष उपनिषद करता जोड़ देना जो क्या को है मोक्ष के साधन को से से ही ही कहती कहती तथा क्या है की भी कौन कहती किसे मोक्ष मुण के के तो, तो सभी इति ऐसा ब्रह्म को ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यों आचार्यों को को हमने हमने सुना ये जिन आचार्यों ने ना लोगों को मोक्ष मोक्ष नोक्ष के साधन का उद्देश्य ये तो न तट व्या तट है ना तो तट से क्या लेना है देखिए ये तो बताया गया था स्वामी के हस्त के अनुसार किया है कि वहाँ सम्पूति का अनुष्ठान करना है और सम्भूति के चिंतन सम्भूति का चिंतन करना है सम्भूति का अनुष्ठान नहीं सम्भूति के चिंतन का अनुष्ठान है ना? समूति का चिंतन करना है और चिंतन करना है यही था न तो अब देखिए जब यहाँ पर इस के इसके क्या होगा कि उपनिषद मोक्ष के साधन को सम्भूति से भिन्न कहती है मतलब सम्बूति के अनुसंधान से भिन्न कहती है उपनिषद मोक्ष के साधन को सम्भूति के अनुसंधान से भिन्न कहती है तथा असम्भूति के अनुसंधान से कहती है तो ऐसा हमने आचार्यों के वचनों को सुना है जिन्होंने हमको मोक्ष के साधन का उपदेश किया था तो अगले मंत्र में जो है बताया जाएगा ना, अगले मंत्र में जो बताया जाएगा क्या बताया जाएगा और असम्भूति तो वहाँ भी अनुसंधान और असम्भूति के अनुसंधान को दोनों जानता है दोनों को किसको दोनों के अनुसंधान को वास्तव अत्र तत्शब्द इस मंत्र में आया तत्शब्द कहा ये न तद तो क्षेरी तत्शब्द है ना हुँ. इस मंत्र में आया तत् मिला करके मिला करके अनुसंधे मिला करके क्या मिला करके अनुसंधे जिसका अनुसंधान किया जाएगा उसे कहेंगे कहेंगे अनुसंधेह तो मिलाकर अनुसन्देह कौन होंगे समूही और असम्भूति मिलाकर अनुसन्देह होने के कारण वक्षमाण आगे कहे जाने वाले दोनों के समूह को कहता है दोनों के कौन वक्तिक्रिया भी करता हो ना है ना इस मंत्र में आया तत्शब्द मिलाकर अनुसंधेह होने के कारण आगे कहा कहे जाने वाले दोनों को कहता है मिलाकर होने से या मिलाकर अनुसंधे कल प्रत्येक मिलाकर अनुसंधे होने से या मिलाकर अनुसन्देहित होने के कारण आगे कहे जाने वाले मतलब अकेले अनुसंधेह अनर्थ का हेतु हो जाएगा अकेले अनुसन्देह क्या होगा है ना पहले इसलिए मिलाकर के दोनों हैं ऐसा मतलब हुआ लग जाएगा हाँ तो ये मिलाकर कहा, कहा जाएगा अभी कहा गया। तो वो उसी रह मुक्त का, का साधन क्या है की वही मिला हाँ। करके, हाँ। करके हाँ अच्छा चले आगे तो आगे आ जाइए इसी में चतुर्दश मतुर्दश मंत्र की औतरिका पहले देखेंगे अठरा फीस अन्यत अन्यत भी की उक्तम अन्य यहा उतम अन्य इस, इस, इस मंत्र में कहा गया पूर्व मंत्र पूर्व मंत्र में हाँ पूर्व मंत्र अन्यत इस प्रकार पूर्व मंत्र में कहे गए को स्पष्ट करते हुए पूर्व मंत्र में कहे गए को अन्य जिसको कहा मतलब वो क्या है कि भिन्न है मोक्ष का से और तीखन तीखन से भिन्न भिन्न है है और साधन पर क्या है स्पष्ट बना कि अन्य प्रकार कहे गए मोक्ष के साधन को इत उत्तम साधन है अन्य पर से क्या कहा गया हाँ अन्य इस प्रकार कहे गए मोक्ष के साधन को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट करते हुए विद्या का अंग रूप उभय के अनुसंधान को कहते हैं विद्या का अंग रूप उभय के अनुसंधान को इनके अनुसार क्या है कि दोनों का अनुसंधान विद्या का अनुबंध हाँ कि विद्या दो उभय विद्या के अंग उभय के अनुसंधान को कहते हैं या उभय का अनुसंधान को विद्या के अंग को कहते हैं सम्भूति अनुसंधान और असंभूति का शब्दों से कहते हैं मंत्र के सह सह यह मृत्यु वेद यद सह विनाशन वेद वेद। वेद। सह सह सह यह मृत्यु उद यश तहद संभूति इनके अनुसार क्या होगा सम्भूतिक अनुसंधान और का अनुसंधान विनाश करते क्या यहाँ पे जो सम्भूति के अनुसंधान तथा विनाश के अनुसंधान दोनों को साथ साथ जानता है दोनों को साथ साथ जानता है। तो दोनों को करना एक एक सूर्य अनिष्ट होगा तो यहाँ पर यह आया था यह के कारण सह का अध्ययन कर लेना वह विनासे मृत्यु कीर्थवा विनासे होगा का, का अनुसंधान वह असमी के अनुसंधान से मृत्यु का अतिक्रमण करके के से मृत्यु का करता है अनुसंधान से मोक्ष को प्राप्त करता है असंभूति के अनुसंधान से मृत्यु का अतिक्रमण करके सम्भूति के अनुसंधान से मोक्ष को प्राप्त करता है और सम्भूतिम सा तो अब सम्बूति है ना ये क्या है कि गया है ना ये किया गया है तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो हो सम्भूति के अनुसंधान तथा असमभूति के अनुसार दोनों को साथ साथ अनुष्ठे जानता है साथ साथ अनुष्ठे जानता है तो अब उसका देखना तस् हो तथ्य का अर्थ है के अनुसंधान का ही इसका? बिना ये, तो ये उभ्याधान के ही उभया अनुसंधान के का ही फल प्रदर्शन फल प्रदर्शन पूर्व फल प्रदर्शन या फल प्रदर्शन करते हुए उभया अनुसंधान का ही फल प्रदर्शन करके या फल प्रदर्शन के द्वारा भी है दिया ना वो के ही फल प्रदर्शन से उसकी आवश्यक कर्तव्यता को को स्थापित करते हैं। आवश्यक आवश्यक कर्तव्यता कर्तव्यता की स्थापना करते हैं मतलब आवश्यक कर्तव्यता को कहते हैं है ना ये मतलब हुआ अनुसंधान के ही फल प्रदर्शन के द्वारा फल प्रदर्शन के मतलब फल के प्रतिपादन द्वारा फल के हाँ अवश्य कर्तव्यता को कहते हैं आवश्यक कर्तव्यता को किसके द्वारा कहते हैं फल के प्रतिपादन के द्वारा मतलब अवश्य करना चाहिए ऐसे सब्जो नहीं है ना नहीं। हाँ तो फल बता दिया तो इससे अवश्य कर्तव्यता सिद्ध हो गई बज जाएगा उसके ही फल के प्रतिपादन द्वारा अवश्य कर्तव्यता को स्थापित करते हैं बजेगा या कर्तव्यता को प्रतिपादित करते हैं का प्रतिपादन करते हैं किन शब्दों से विनाशे मृत्यु अनुसंधे हमने बताया कैसे इसको ऐसा कह सकते हैं की अनुसंधे अनुसंधे असम्भूति के, के अनुसंधान से मृत्यु का अधिक्रमण करके कहा जा सकता है सम्भूति के अनुसंधान से अथवा अनुसंधे असमभूति से अनुसंधेह कहा जा सकता है ना तो वही शब्द है यहाँ पर अनुसंधि मतलब अनुसंधि अनुसंधि क्या हुआ अनुसंधि अनुसंधे अनुसंधि अनुसंधे कौन है आपका आपकाश का असम्भूति है ना असमभूति है ना कि अनुसंधि मान माने कर हुआ अनुसंधि मान या अनुसंधेह अनुसंधेगा असमभूति अनुसंधि से क्या होगा बोलो मृत्यु कामण मतलब प्रतिबंध की, की। अनुसुन से अनुसंधि से प्रतिबंध की निवृत्ति करकेगा ओ समुत्या सम्भुत्याद हमने क्या बताया था, था? संभुति के अनुसंधान से सम्भूति के अनुसंधान और यहाँ पर इन्होने अनुसंधि जोड़ दिया ना मतलब अनुसुंधि मान संभूति से विद्या के द्वारा था। वहां तो अनुसंधान नहीं लिया था ना हाँ वहां तो अविद्या के द्वारा मतलब कर्म के द्वारा कर्मानुष्ठान से ब्रह्म विद्या के कर्मों को दूर करके हैं? Hmm. और विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है है ना तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या हुई विद्या मोक्ष की प्राप्ति का साधन अथवा कहते ब्रह्म को प्राप्ति का साधन ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या हुई विद्या बात में तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन या ब्रह्म की प्राप्ति का साधन विद्या है और विद्या क्या है कर्मे ंग कर्म है वैसे ही वेदांतिक स्वामी के अनुसार सम्भूति का अनुसंधान और असमभति का अनुसंधान यह क्या है ब्रह्म विद्या का अंग है ब्रह्म विद्या का क्या है अंग क्या और अथुरा कह अनदेवि और अनुसंवि और अनदेव मान क्या है ब्रह्म विद्या का? का अंग है पता ही पड़ेगी तो ब्रह्म विद्या का अंग है ना तो वास्तव में ये अमृत किसका फल है अमृत की प्राप्ति का तो ये समूति अनुसंधान का फल है क्या अनुसंधे समूति का फल तो नहीं है फिर यहाँ क्यों कह दिया बताइए देखिए इसके लिए देखिए, इधर समूति विनाश अनुसंधान रूपे अंगे अनुसंधान का अंग दोनों के साथ करो समूति का अनुसंधान हो विनाश का अनुसंधान है लगा तो ये दोनों किसकी अंग है बोलो ब्रह्म तो विद्या के अंग अंग का मतलब अंग किसकी अंग है सम्भूति अनुसंधान और का अनुस्थान अनुसंधान और असंभूति का अनुसंधान हो ब्रह्म विद्या के अंग ब्रह्म विद्या के अंग लग जाएगा का अनुसंधान और असंभूति का अनुसंधान रूपे ब्रह्म विद्या के अंग में ब्रह्म विद्या के तो अंग में क्या बोल दिया है अंगी फल निर्देशा अंगी के फल का कथन कर दिया अंगी का फल क्या है है तो अंगी के फल का निर्देश किसने कर दिया अंगों में किसने कर दिया अंगूति का अनुसंधान तथा विनाश का अनुसंधान रूप ब्रम विद्या के अंग में अंगी के फल का कथन कर क्यों कर दिया इस इस इस्टुति के लिए मतलब प्रशंसा के लिए इसके लिए प्रसंसा प्रसंसा के लिए प्रशंसा के के यथोचित अंगी निर्देश कर दिया है मतलब समझो कि ऐसा है कि अमृत प्राप्ति तो होगी ब्रह्म विद्या से तो और यह अमृत प्राप्ति ब्रह्म विद्या से ही होगी उसके अंगों से होगी अनुसंधानों से दोनों प्रकार के अनुसंधान से नहीं होगी फिर उसको अनुसंधान का जो फल कह दिया है वो उसकी अनुसंधान की प्रशंसा के लिए कह दिया अनुसंधान की बात सुनने प्रशंसा के लिए भी कभी, कभी, कभी ऐसा दिया जाता है, सुनना तो अब जैसे मृत्यु का अतिक्रमण है तो मृत्यु का अतिक्रमण किसके द्वारा होगा कर्म के द्वारा होगा है ना और, और यहाँ पर किससे कह दिया है असम्भूति के द्वारा असम्भूति के अनुसंधान के द्वारा मतलब निषिद्ध की निवृत्ति के अनुसंधान के द्वारा के तो ये जो कर्म का जो फल है उसको किसका फल कह दिया यहाँ पर असंब, तो उसकी उसकी की के के लिए दिया। उसकी? इस के लिए कह कह दिया दिया अब सुनो ओ, अच्छा यदि असुविधा हो तो कल फिर पूछ सकते हैं है, है ना तो ध्यान देना सम्भूति तथा विनाश के अनुसंधान रूप क्रम विद्या के अंग या ब्रह्म विद्या के अंग में उसकी सुधि सुधि के, के के लिए लिए किसकी अंग की सुधि के लिए अंगी के फल का कठन कर दिया जो मृत्यु है ना उसको भी समझ लेना कि अंगी नहीं नहीं ऐसा सुनो ऐसा सुनो सांग ब्रह्म विद्या मोक्ष को देगी सांग ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष को देखिए अंगों तो का अनुष्ठान करना पड़ेगा तो सांग ब्रह्म विद्या से श्राव्य क्या है मोक्ष है और सांग ब्रह्म विद्या के अंग कौन हो गए दोनों का अनुसंधान दोनों का अनुसंधान तो यहाँ पर जब सांग ब्रह्म विद्या से मोक्ष होता है इस अभिश्राय से ये मृत्यु के अतिक्रमण को भी अंगी फल मान रहे हैं अंगीर फल हाँ है फल पर यहाँ अंगी फल निर्देश उसको भी आ जाएगा उसका भी ग्रहण हो जाएगा क्योंकि वो सांग विद्या का फल है अच्छा लग जाएगा टिप्पणी थोड़ा बता दो देखिए पूर्वोक्त एक मिनट एक मिनट में टिप्पणी अस्त्र मतलब अश्विन मंत्री टिप्पणी मिलेगी सम्भूति तथा विनाश शब्दों से उनका अनुचिंतन विवक्षित है उनका तत्व समाप्त है अनुचिंतन कर अनुसंधान लग जाएगा किसका किसका अनुसंधान है तांगु तांगु तांगु हाँ अनुसंधान विवशील है तत् अंगम ब्रह्म विद्या पहले और उपासना रूपाया ब्रम विद्या च अंगम क्या है न कैसे और उपासना रूप ब्रह्म विद्या का वह अंग है कौन हाँ चिंतन है ना उपासना रूप ब्रह्म विद्या का अंग है कहते अंगी उपासना का फल ही अंगी उपासना का फल क्या है मृत्यु तरण पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति मृत्यु तरण पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप थल में उपासना हैं मृत्यु तरण पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अंगी उपासना का ही है ?Singing? अंगी, अंगी उपासना का ही फल है, क्या है? बोलो। तो यदि की तो प्राप्ति है मृत्यु तो कर्म का फल है तो यह समझना की ये अंगी का फल है मतलब क्या उपास ब्रम विद्या का फल है इस अभिप्राय से कहा है ना तो इस फल को अनुचिता निर्देश थे इस फल को इस अंग में भी इस उप अनुचि अंग में भी कहते हैं अनुचि अनुसंधान क्या है अंग है ना अंग में भी कहते की प्रधान अंग की प्रधान पस... भाव से प्रशंसा करने के लिए अंग की लिए। अंग की प्रधान भाव से प्रशंसा की गई वो प्रधान है नहीं मतलब अंग को प्रधान मान कर प्रशंसा करने के लिए अंग की को प्रधान मानकर प्रशंसा करने के लिए मतलब है, करने के अंग। प्रधान कर है नहीं प्रधान वो प्रशंसा करती क्योंकि प्राधान्य है ना यहाँ पर क्या शब्द है यहाँ प्रधान बाबा प्राधान्य है ना अंगी अंगी को प्रधान मानकर के प्रशंसा करने के मतलब ये फल किसका है अंगे का आगी। और अंग को क्यों दिया उसको प्रधान मान करके प्रधान क्यों माना प्रशंसा के लिए प्रशंसा के लिए पता बातें प्रशंसा के लिए ऐसा कह दिया जाता है जो आदमी कम कर काम करता है वो सभी बहुत बड़ा काम करते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं ये चलिए तो अब ये लग जाएगा अंग में स्तुति के लिए मतलब अंग की स्तुति के लिए समझ लेना संभूति तथा विनाश के अनुसंधान रूप अंग की इस करने के लिए यथोचित अंगी के फल का निर्देश कर दिया है ठीक है अब देखना आ, अब अभी जो है यहाँ सम्मूति सबसे क्या ले रहे थे अभी तक आप बोलो और असम्भूति से असमभूति का लेकिन ध्यान देना नौ दस ग्यारह से समान बारह तेरह चौटा मंत्र है नवा मंत्र क्या है अन्नम तमाम दिए अयोध्या तथो भूतमो या वो विद्यायाम लगा हु और बारवा मंत्र क्या है अन्नम तमापन दिए ये, ये पास थे ततो तमो ये वो तो ये नवम मंत्र का समान क्या है एकादश मंत्र है और दसम मंत्र क्या है हुँ। हुँ। दसंसर्थ तो दसंसर्थ नहीं अन्य अन्य अन्य देवाह रविदया नाम ये नक्सम दसम मंत्र और यहाँ पर आपका तेरवा मंत्र क्या है तो so, ये वहाँ का दसव मंत्र है और यहाँ का तेरहवा मंत्र बराबर हो गया ना? नौ ग्यारह बराबर है और दस और तेरह बराबर है नहीं नौ और बारह बराबर है दस और तेरह मंत्र बराबर है और ग्यारहवा क्या है यहाँ पर क्या है आपका बिना जमा सम्बूति यदय था तो तो ये समानता है ना तो कहते हैं समानता है तो एक जैसा होना चाहिए लेकिन अर्थ तो अभी तक हो गया जो पहले और विद्या का प्रसंग आया तो वहाँ अनुसंधान अर्थ नहीं लिया अनुसंधान तो अर्थ ले लिया तो शब्द तो दो दो दोनों के समान है अर्थ तो असमान हो गया अर्थ कैसा हो गया हाँ इसलिए असमान तो यहाँ भी असमानता के परिहार के लिए वेदांत जैसे स्वामी विवाद में वही अर्थ कर देंगे वही अरे ठीक है, है। चलिए करते अथवा है ना पहले जो बताया है, अभी तक जो व्याख्या की गई किस मंत्र की बारह और तेरह की बारह तेरह चौदह की बारह तेरह की हाँ तो इन्हीं के प्रकार अंतर से व्याख्या अखवा बिना से मृत्यु इस प्रकार पूर्वोक के समान शब्द है पूर्वोक तो ये में तुम वहां पर क्या था अविद्यालय तो समान शब्द में शब्द है समान और अर्थ कैसा है मतलब असमान है स्वरूप शब्द में विरूप अर्थ के स्वरूप शब्द में विरूप अर्थ के परिहार करने के लिए या स्वरूप शब्द होने पर विरूप पत्र परिहार करने के लिए क्या नहीं स्वरूप शब्द होने पर विभू पत्र का अथवा कहिए कि की समान शब्द होने पर परिहार करने के लिए परिहार करने के लिए ठीक है परिहार करने के लिए ये क्या बोलते हैं यहाँ पर मानदमवादी नाम हिंसा अस्त आदि नाम बहिर्मुखेंद्री वृत्ति नाम क्या विनाशो विवक्षिता यहाँ, यहाँ भी भी भी भी भी भी पर अभी यहाँ पर विनाश पद से क्या लेंगे पर के के करने लिए तो हैं कि विनाश से आपने क्या बताया था असमुति बताया था क्या होगा मृत्यु का अतिक्रमण क्या होगा मृत्यु का विनाश से होगा मृत्यु का अतिक्रमण विनाश का क्या अर्थ बताया था निशिवी निषिद्ध की है अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान नहीं अच्छा ठीक ठीक ठीक है थीक है है मैंने नहीं बताया इसका मतलब नहीं बताया तो सुनो हमने नहीं, नहीं बताया इसका मतलब ये हुआ की नहीं पहले के मंत्र में जो हमने व्याख्यान दूसरी तरह के बताए थे ना तो वहाँ पर ये पूछ ले है है। ये कि जो असूति का आचरण करते हैं एक निश्चित का, था था था था का आचरण करते हैं किसका आचरण करते है निश्चित के अनुसार बढ़ाया था क्या था निश्चित का आचरण करते हैं अनुसंधान नहीं करते हैं बल्कि निशिध निवृत्ति का क्या करते हैं आचरण करते हैं अनुष्ठान करते हैं तो निषिद्ध निवृत्ति का आचरण करते हैं, मतलब निषिद्ध की निवृत्ति निषिद्ध की निषिद्ध की निवृत्ति किस शब्द का बताया था असमुची शब्द का अर्थ क्या बताया था निशिद की निवृत्ति और यहाँ बिना शब्द की शब्द में है और समूची तो का क्या बताया गया था, था, था? निषिद्ध की निवृत्ति यहाँ विनाश कर विनाश नक्षित है विनाश का क्या किसकी निवृत्ति निषिद्ध की निवृत्ति और निषिद्ध क्या है मान तब आदि नाम आदि नाम ऐसा लगाना बहिर्मु की बहिर्मुख इंद्री वृत्ति ना कि बहिर्मुखी इंद्रियों की वृत्तियाँ क्या है मानदमवादी और हिंसा मान मतलब मान दम दम्भ होता है घमंड और मान खमंड क्या मतलब अपने को बड़ा मानना अहंकार अहंकार ये है ना मानकर अपने को बड़ा मानना ये सब है कि ये ये मानदम ये सभी क्या हैं वृत्तियाँ हैं ये सभी तो तो क्या है इंद्रियों के संबंध से इंद्रिय के संबंध से ज्ञान दी गई रहेंगी तो बहिर्मुख इंद्रियों की वृत्तियाँ क्या है मानदमवादी तथा हिंसा हिंसा और हिस्से का एक मन में भाव आता है तो वृत्ति रोक लेना है की बिना शब्द से बहिर्मुख इंद्रिय की वृत्ति मानदमवादी और हिंसा का ये क्या हो गया हो गए की बहिर्मुखियाँ क्या हो गई कौन कौन हो गए कैसे करेंगे बिना देना ना बहिर्मु नाम मानद्बादी नाम क्या हिंसा अस्त्यदि नाम तो ये क्या हो गया निषि हो गया ना अब इसकी निवृत्ति इनका निवृत्ति निपत्ति शब्द बिना से बिना शब्द से है, निप्रती, निप्रती, निप्रती, तो है, तो हो नहीं इसकी की और तो तो वही कर गया, गया, लग दिया? अच्छा तो अभी, अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखेंगे अरे देखिए तो विरुद्ध की की किसका अंग हो जाएगी हाँ निषिद्ध की निवृत्ति मतलब असम या बिना विरुद्ध निवृत्ति निषिद्ध निवृत्ति किसका अंग है अर्थ है नहीं किसका अर्थ है असंभूति का और इस वाक्य में उसके लिए क्या शब्द की रूप अंग के आचरण से की रूप अंग की दम तो उस अंग के था आचरण से ये इस मंत्र में किस शब्द के द्वारा कहा गया बोलो? बोलोन हाँ के द्वारा है ना निशिध निवृत्ति रूप अंग के आचरण से समाधि विरोधी पाप अपित समाधि विरोधी पाप को नष्ट करके तो जो ब्रह्म विद्या की एक, एक आगे वाली अवस्था क्या है आपकी समाधि है अवस्था क्या है समाधि ब्रह्म विद्या और समाधि भी समाधि को ब्रह्म विद्या देना है ना कि तो समाधि हो ब्रह्म विद्या के विरोधी पाप को नष्ट करके ये किस शब्द का हुआ बोलो समाधि नहीं ये मत शब्द कर मृत्यु तीर्थवा मृत्यु का अर्थ है यहाँ पर बोलो इस, इस भक्त के मृत्यु का और, और तीर्थवा के विनाशिंग से उन्हें हाँ सिद्ध गर्भ की रूपंग के आचरण से समाधि के विरोधी पाप को निवृत्त करके पाप को नष्ट करके लग गया समाधि तो ये क्या हो गया बिना सुन गई तो हुआ पर समाधि की सम्भुत्यापत्ति रूप अच्छा समाधि की निष्पत्ति रूप क्या हुआ आगे ब्रह्मत्या कोई बात नहीं सम्भुत्या है ना तो सम्भूति का क्या किया था हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक है मतलब सम्भुति का मोक्ष नहीं किया था ना ब्रह्म विद्या किया था ब्रह्म विद्या तो तो है तो समाधि रूप ब्रह्म विद्या समाधि रूप ब्रह्म विद्या किया था चलिए तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर आप ये आपके सम्भुतिया तो सम्भुत्या काम की सम्भूति से समाधि की निष्पत्ति समाधि की निष्पत्ति रूप क्या है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मी का ब्रह्म है समाधि की या समाधि की निष्पत्ति रूप ब्रम विद्या से क्या अर्थ करेंगे ब्रह्म विद्या कर लो समाधि की निष्पत्ति रूप ब्रह्म विद्या समाधि की निष्पत्ति रूप क्या हुई कैसी ब्रह्म विद्या समाधि की निष्पत्ति रूप ब्रह्म विद्या लो बिल्कुल साक्षात्कारात्मक है ना ये समाधि की सिद्धि रूप मतलब ब्रह्म विद्या की समाधि का जो ब्रह्म विद्या है ना मतलब ब्रह्म विद्या की सिद्धि रूप ब्रह्म विद्या क्या मतलब हुआ लो साक्षात्कारात्मक ब्रह्म विद्या लो समाधि की निष्पत्ति लो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति मतलब अपरोक्षात्मक ब्रह्म विद्या कैसे हाँ कि समाधि की निष्पत्ति रूप ब्रम्ह विद्या परोक्षात्मक न रहे वो ध्यान रूप न रहे समाधि हो जाए समा मतलब ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति रूप ब्रह्म विद्या से मतलब समाधि की रूप ब्रह्म तदेव सुनते हैं प्राप्त करता है मोक्ष को प्राप्त करता।, करता है कौन हो कह सकते हैं ना तो ब्रह्म को प्राप्त करता है ठीक है अब न क्या बताया था ब्रह्म को प्राप्त करता है अनुभव करता है कि समाजीन रूप ब्रह्म ब्रह्म का ही अनुभव अनुभव का का करता है का? तो हो गया का। इसकी टिप्पणी देखना और थोड़ी देख सकते हो चाहे तो पूर्ति देखो एक देखिए यहाँ पर क्या था की पूर्व के समान शब्द होने पर सबसे ये पूछना था की पूर, पूर्वो के समान शब्द होने पर विरूपर्त का परिहार पर करने के लिए तो बाद में बेटा वही मानते ना आपके तो चिंतन को तो नहीं मानेंगे ना अच्छा तो फिर समान रूपता दिया गया टिप्पणी देखेंगे नौ दस ग्यारह क्रम से नौ दस ग्यारह संख्या वाले मंत्रों का नौ दस ग्यारह संख्या वाले तीन मंत्रों से बारह तेरह चौदह इन तीन मंत्रों की सर्वथा समानता स्थित है लग जाएगा कैसे तो बताते हैं अविद्या और विद्या शब्द के स्थान में, में भेद है असम्भूति और सम्भूति शब्द के प्रयोग मात्र में भेद है पता ही समझ में शब्द के प्रयोग में अंतर है बाकी है और समानता है ना शक्ति एवं एवं शक्ति कर अर्थ गत्यार्थ अर्थ की अर्थ की या अर्थ की गति से भी समान रूपता ही समानता अर्थ की स्थिति से भी क्या होनी चाहिए समानता तो ना की विरूपता नही होनी चाहिए ऐसा लगा लेना कि समान अर्थ की गति होना चाहिए भाव्यम है ना ये तो यहाँ पर करता समझ लेना सती एवं ऐसा होने पर अर्थ की गति समान होनी चाहिए अर्थ की गति समान नूपेण भाव्यम की ये भिन्न रूप नहीं होनी चाहिए कौन की पूर, में, से क्या कहा गया था बोलो तो अविद्या शब्द से कहे गए कर्म अनुष्ठान का है ना तो कर्म अनुष्ठान किसका अंग था विद्या विद्यागंग था ना तो थोड़ा आगे देखना लिखा है विद्या अंग लिखा है ना विद्यागंग कौन है विद्यांग कर्मुष्ठान है तो विद्यांग किसका इस कर्मानुष्ठान का और कैसे विद्यांग बनेगा विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति के विद्या की प्रतिबंध पाप की निवृत्ति किसके द्वारा होगी तो पाप की निवृत्ति के द्वारा विद्यांग कौन होगा हाँ ऐसा निर्णय करके वैसी सांग विद्या का फल सांग विद्या का विद्या का फल क्या है के तो के विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति के का सर्वपाप से विशिष्ट के यहाँ प्रसंग में बारह तेरह चौथा इन तीन मंत्रों में फल और सर्व का कहते हैं की संभूति और असम्भूति शब्द से कहे गए फल और साधन का हेलो उसके सर सर्वदित ध्वंस ब्रह्म और ब्रह चिंतनम अच्छा किसका चिंतन सर सर्व दुंस का चिंतन और ब्रह्म के अनुभव का चिंतन ये पहले अभिपूर्व में आया है ना की कहते हैं कि प्रकृति इन टू का चलिए इन तीनों मंत्रों में इन तीनों मंत्र में सम्भूति और असम्भूति शब्द से कहे गए सम्भूति और असम्भूति शब्द से कहे गए का चिंतन रूप हल और हल और पर्व हल क्या है ब्रह्मानुभव है और सर्वदुरित ध्वंस क्या है उसका पर्व है पर मतलब साधन है सम्भूति तथा असमभूति शब्द से कहे गए सर तथा नहीं फल तथा, पर रूप। तथा कहे गये फल तथा पर रूप। से तथा ब्रह्म के अनुभव का चिंतन विद्या का अंग है ऐसा किया जाता है एक या नहीं यहाँ पर न तो है सम्भूति के प्रति अंग था तो असम्भूति को सम्भूति के प्रति अंग कहा था पहले तो भी होगी कि वहां पर अविद्या को तो विद्या दिया और नियमित नहीं कही गई से असमानता है अभी देखिए इतनी हो अच्छी है। में आई आपको? तो अब अविद्या अभिध्या और अविद्या और में अंग कहा था किस अंग कहा था हाँ अविद्या विद्या थी। किस कैसे? अविद्या विद्या का थी। कैसे बनी बनेगी ठीक है विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्मों की निवृत्ति करने से निवर्तन क्या विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक कर्मों की करने से अविद्या विद्या का अंग है इसी पूर्व उत्तम ऐसा पूर्व में कहा गया था लग गया कि विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक की निवृति से या विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक की निवृत्ति करने से अविद्या का अंग है इसी पूर्वतुक्तम ऐसा पूर्व में कहा था तो और यहाँ पर तो ऐसा नहीं कहा तो हुई ना तो यहाँ शंका कार कहता है, कि ननु अत्रे, संकार कर रहा है जो अनुसंधान वाला पक्षी जिसका पक्ष अनुसंधान वाला है नत्र तथा तू किन्तु अत्र तथा न यहाँ नहीं है यहाँ वैसा क्यों समक असम्भूत उचित है कि सम्भूति के प्रतिबंध का निवर्तक कौन है असम्भूति है ना कि संभूति के प्रतिबंध का निवर्तकत्व असम्भूति तो का कहा जाता है निवर्तक कौन है असम्भूति तो निवर्तक किसका इस प्रकार विरूपता देखी जाती है यह शंका कह रहा है शंकाकार जो है शब्दों को लेकर चल रहा है कि वहाँ विद्या और अविद्या शब्द हैं, या संभूति और असंभूति शब्द हैं, तो ये विरूपता शब्दों को लेकर के ही, और विचार करना शंका और सूचना अतः निराशा योग इसलिए ऐसी विरूपता का निराश करने के लिए ही यदवा इसके यदवा इस प्रकार सम्भूति और असम्भूति शब्दों का अर्थांतर कहा जाता है इनका क्या कहा जाता है कहा जाता है तथा चाह संप्रति और इस प्रकार संप्रति का अब सम्बूत नाम समाधि का क्या है और वह उपासना की परिपाक दशा है उपासना की परिपाक अवस्था है उपासना की परिपाक अवस्था कब आती है की पहले भी आगे ये उपासना परिपार। की परिपाक वाली दशा है परिपाक वाली अवस्था क्या है आपकी समाधि और वो समाधि खी शब्दार तो वह उपासना की परिभाग दशा काशा में जीते ही पर भक्ति शब्द से कहा गया भगवान का साक्षात्कार होता है जीते ही मतलब जीवन काल में ही भगवान का साक्षात्कार होता है भगवान का साक्षात्कार किस शब्द से कहा जाता है पर भक्ति शब्द से कहा गया भगवान का साक्षात्कार होता है यथ से क्या लेना है बोलो यथ से जिस दशा में समाधि क्या है उपासना की परिभाग रहता है तो जिस दशा में जीवित रहते ही शरीर रहते ही पर भक्ति शब्द से कहा गया भगवत साक्षात का होता है देखो तो तो में क्या है देखिए न हम वेदई न तपसा न तपता ना दानेर ना चैटे एवं दृष्टो तो वो याद कर लाइए तो पर भक्ति सब बता देंगे है ना वो वहां पर वाँ पर भक्ति वो आये हुए पर सब चलिए। होता अच्छा, है में। जैसे? में। वो किसकी अवस्था है उपासना की तो उस अवस्था वाली उपासना क्या है आपकी समाधि लग जाएगा तो प्रतिबंधक पाप निवृत्ति वैसे समाधि के उत्पत्ति के प्रतिबंधक पापों की के उसके अंग मान दम इस्ते आदि तो है ना क्या मान दम हिंसा इस्ते आदि तो इनकी निवृत्ति रूप असम्भूति शब्द का वाच अनुष्ठेय होता है इनकी निवृति अर्थ है अर्थ यही है ना तो अनुष्ठे होता है असंभूति शब्द का गुरु मान हिंसा, की निवृत् किस शब्द का अर्थ है और यही अनुठेय है क्या अनुष्ठेय है निवृत्ति रूप असम्भूति शब्द का अर्थ है ना निवृत्ति रूप यही अनुष्ठेय है और ये निवृत्ति किसका अंग है ये ब्रह्म विद्या का।, का है ना? समाधिक उत्पत्ति के प्रतिबंधक पाप की निवृति के लिए तदंग करते समाधिक अंग समाधि का तदंग भूतम होगा समाधिक अंग है एवं क्या ताबीस के विसर्जन वैसे मान मानदमवादी के भी सर्जन से मतलब त्याग से विनाश से या निवृत्ति से वैसे मान मानदमवादी की निवृत्ति से मृत्यु तरण मृत्यु तो मृत्यु तरण यहाँ पर समाधि के प्रतिबंधक दूर की निवृत्ति है मृत्यु तरण यहाँ पर क्या है समाधि के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति समाधि के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति है तथा समाधि इसके बाद सम्भूति रूप समाधि सिद्ध होती है इस प्रकार सम्भूति और असम्भूति से क्या होता है अनदानी तो अंगी कौन हो जाएगी अंगी संभू अंग कौन होगा एवं समाधि पर बाद में अमृतत्व रूप समग्र ब्रह्मानुभव अमृतत्व रूप पूर्ण ब्रह्म का अनुभव है अमृतत्प हम लोग ब्रह्म जैसा है वैसा करना। हो करना अमृत समग्र ब्रह्म का अनुभव रूप फल की प्राप्ति ऐसा है पहले क्या किया था था। फिर वो पूर्ण पर चला ना? थोड़ा विषय अलग आ रहा था इसलिए।